सामवेदीय केनोपनिषद के द्वितीय मंत्र का विचार कल संपन्न हुआ तृतीय मंत्र का विचार आज प्रारंभ होना है प्रथम मंत्र से जिज्ञासु का प्रश्न श्रुति ने बताया द्वितीय मंत्र प्रश्न का उत्तर है कनेशिता पतति प्रेश इत्यादि प्रश्न वाक्य से आध्यात्मिक करण कलाप का प्रेरक के स्वरूप विषयक प्रश्न है आध्यात्मिक करण कलाप का प्रेरक सविशेष है कि निर्विशेष है ऐसा संशय जिज्ञासु के बुद्धि में है और इसी संशय के कारण जिज्ञासा हुई स्वरूप निर्धारण के लिए संदिग्ध अर्थ की जिज्ञासा होती है और विचार से फिर स्वरूप का निर्धारण होता है संदिग्ध अर्थ के इसलिए जो आध्यात्मिक करण कलाप के प्रेरक का स्वरूप स्पष्टतया जानते हैं ऐसे श्रोतिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाकर के प्रश्न किया और आचार्य ने श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि वाक्य से करण कलाप का जो अपनी सन्निधिमात्र से सत्ता सत्तास्पूर्ति प्रदायक हैं उसे बताया निर्विशेष चेतन के रूप में स्रोत्र से इत्यादि से बताया गया स्रोत्र का स्त्रोत्र स्रोत्र को सत्तास्पूर्ति प्रदान करने वाले वाला है का अर्थ है स्रोत्रादि कलाप के अध्यास का अधिष्ठान है अध्यस्त को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है अधिष्ठान सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने का अर्थ होता है आत्मलाभ कराना अध्यस्त वस्तु को आत्मलाभ प्राप्त होता है अधिष्ठान से रस्सी में कल्पित सर्प को आत्मलाभ प्राप्त हो रहा है उसके अधिष्ठान भूत रस्सी से आत्मलाभ की प्राप्ति का है वो सर्प इस नाम तथा सर्प इस नाम का जो अर्थ है उस रूप से प्रतीत होना यही आत्मलाभ प्राप्त करना है नाम रूप से अभिव्यक्त होना तो यदि रस्सी न हो तो अध्यस्थ सर्प की नाम रूप से अभिव्यक्ति नहीं हो सकती अभिव्यक्ति है प्रतीति। इसलिए नाम रूप की प्रतीति में सर्प के कारण है उसका अधिष्ठान रस्सी तुम्हारा जब तक उसे आत्मलाभ करा रहा है अधिष्ठान और यह प्रसिद्ध ही है कि अधिष्ठान ही अध्यस्त का स्वरूप हुआ करता है वास्तविक कर। और अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान का विवर्त रूप है भ्रांति सिद्ध रूप है विवर्तक अर्थ होता और अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप है अधिष्ठान तो स्रोत्र से इत्यादि से आचार्य ने स्रोत्रादि को सत्तास्पूर्ति प्रदान करने वाला श्रोत्रादि का प्रेरक है बताया का अर्थ है स्रोत्रादि जिससे सत्ता स्फूर्ति पा रहे हैं वह स्रोत्रादि अध्यास का अधिष्ठान है और स्रोत्रादि उसमें अध्यस्त हैं तो स्रोत्रादि अध्यास अधिष्ठान वह शिष्य का केनेशितम इत्यादि के द्वारा जिज्ञास्य पदार्थ हैं उसकी जिज्ञासा है उसे और उसके जिज्ञास्य का ज्ञान कराने के लिए स्रोत्र से इत्यादि से एक प्रकार से स्रोत्रादि कलाप अध्यस्त हैं और उसका अधिष्ठान निर्विशेष रूप से ही अपने में अध्यस्त श्रोत्रादि को नाम रूप से अभिव्यक्त कर रहा है और अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त कर रहा है यह स्रोत्र से इत्यादि से बताया गया इसे सुन करके प्रश्न करने वाला जो शिष्य है मात्र श्रद्धालु ही है इतनी बात नहीं श्रद्धा भी होनी चाहिए और साथ साथ कुशल बुद्धि भी होनी चाहिए उसमें आ, शास्त्र आचार्य के द्वारा उपदिष्ट अर्थ का शास्त्रानुकूल युक्तियों से मनन करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए इसलिए छांदो के उपनिषद में कहा गया कि जो पंडित हैं मेधावी हैं वह ग्रहण कर पाता है यह जो स्रोत्रादि का अधिष्ठान निर्विशेष चेतन है उसको आचार्यवान पुरुषो वेदा इत्यादि से और इसे समझाने के लिए वो गांधार देशस्थ पुरुष के जो अपहित पुरुष हैं उसके उदाहरण से बताया कि उसका विशेषण दिया पंडित और मेधावी पंडित है श्रद्धा से उपदिष्ट अर्थ का ग्रहण करने वाला उसे पंडित कहते हैं श्रद्धा से श्रवण करने वाला और मेधावी कहते हैं फिर गृहित अर्थ को ठीक से शास्त्र शास्त्रानुकूल युक्तियों से चिंतन करने वाला तो पंडित तथा मेधावी होने पर जो सहसा दुर्विज्ञ ब्रह्म है उसे लक्षित कर सकता है अनुभव कर सकता है उसका और खेनोपनिषद का जो शिष्य है वह मेधावी भी है तो जब उसने सुना श्रोत्र से इत्यादि वाक्य और उसका अर्थ ग्रहण किया कि स्त्रोत्रदि अध्यस्त हैं और ब्रह्म उनका अधिष्ठान है ये सुना ब्रह्म में तथा श्रोत्रादि में अध्यस्त अधिष्ठान भाव संबंध अध्यारूप तथा अधिष्ठान रूप संबंध तो उसके मन में युक्ति से एक विषयत्व धर्म की आशंका हुई और उस आशंका का निराकरण करने के लिए ये तृतीय कंडिका है श्रोत्रादि कलाप का अधिष्ठान ब्रह्म है इसे सुनकर के दो शंका हुई और उसका उत्तर देने के लिए यह तृतीय कंडिका प्रारंभ हो रही है इसी रूप में अवतरण टीकाकार लिख रहे हैं इस कंडिका के अवतरण भाष्य का इसलिए टीका को देखिए पहले सर्पादि अध्यास अधिष्ठान रज्जुवत स्रोत्रदी अध्यासधिष्ठान चैतन्यम श्रोत्र्सोत्र लक्ष तजुवत अधिष्ठान विषय शंका निवर्त रपि इदीना कहते हैं श्रोत्र सेोत्र इत्यादि प्रतिवचन वाक्य के द्वारा श्रोत्रादि के अभ्यास का अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म है ये लक्ष्य तैन ज्ञापित किया प्रतिपादन किया तो यदि ब्रह्म श्रोत्रादि के अध्यास का अधिष्ठान है जैसे रस्सी सर्पादि अध्यास का अधिष्ठान है ऐसे तो ये रस्सी का और ब्रह्म का एक सादृश्य हुआ अधिष्ठानत्व रस्सी में भी अधिष्ठान है सर्पादि अध्यास अधिष्ठानत्व और स्रोत्रादि अध्यास अधिष्ठान ब्रह्म में भी है तो ये अधिष्ठान धर्म व्याप्य है और व्यापक है विषयत्व तो यत्र यत्र तत्र तत्र यषयत्व यह व्याप्ति बनती है जैसे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन यह व्याप्ति होती है इसमें वन्य है व्यापक और धूम है व्याप्य अन्वयी दृष्टान्त है महानस जो सपक्ष होता है ऐसे यत्र यत्र अधिष्ठानत्म तत्र तत्र विषयत्व इसके लिए अन्वयी दृष्टान्त होगा रज्जु आदि, में सर्प अध्यास अध्यास अधिष्ठान तो और विषयत्व तो भी है ऐसे आदि शब्द से ग्राह्य का।, का में रजत अध्यास अधिष्ठानत्व तो है विषयत्व तो भी है भविष्य बनती है चक्षुरादि से उत्पन्न हुआ जो चाक्षुस परमात्मक अनुभव ज्ञान उसका विषय बनते है न रस्सी भी बनती है और सुक्ति का भी बनती है इसलिए उसमें विषयत्व आता है ऐसे ही सर, सर्पाधि अध्यास अधिष्ठान स्थानत्व का व्यापक विषयत्व धर्म रस्सी में रहा अब ब्रह्म में विषयत्व धर्म का व्याप्य अधिष्ठानत्व तो दिख रहा तो व्याप्य बिना व्यापक के नहीं रहता जैसे अग्नि के बिना धुआ नहीं रहता ऐसे अपने व्यापक विषयत्व के बिना अधिष्ठानत्व तो नहीं रह पाएगा और ब्रह्म में स्त्रोत्राधि अध्यास अधिष्ठानत्व आचार्य ने स्रोत्र से इत्यादि से बताया ब्रह्म स्रोत्रादि के अध्यास का अधिष्ठान है तो विषयत्व तो भी उसमें रहेगा विषयत्व तो की भी आपत्ति आएगी प्रसंग आएगा और ब्रह्म को विषय मानना अभिष्ट नहीं है विषय मानेंगे तो दृश्य होगा हम्म हम्म हाँ तो रज्जू रज्जुपहित चैतन्य को न मान करके रज्जू को अधिष्ठान मान करके जिसके ज्ञान से अध्यस्थ की निवृत्ति होती है उसे अधिष्ठान कहते हैं तो चैतन्य के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति नहीं होती रस्सी के ज्ञान से सर्पादि अध्यास की निवृत्ति होती है हाँ, हाँ? आ, तो बोध होगा तो विषे हो जाएगा वो फिर उसी में विषय तो हो गया यदि ये मानते रज्जू ही रज्जु उपहित चैतन्य का ज्ञान हुआ तो रजु उपहित चैतन्य ही ज्ञान का विषय बना यदि चैतन्य का ज्ञान है तो तो इसलिए अज्ञान का विषय रस्सी को माना जाता जो सर्पोयम इस भ्रांति में भ्रांत्यात्मक ज्ञान में विषय नहीं है और विषय बन रहे हैं अध्यस्त सर्पादि और जब रज्ज्वाकार वृत्ति हो जाती है तो रज्वाकार वृत्ति रज्जु विषयक जो अज्ञान है भ्रांत पुरुष के चित्त में उस अज्ञान को दूर करती है और ये रज्ज्वाकार वृत्ति में अभिव्यक्त होता है रज्जु अधिष्ठान चैतन्य उसका प्रतिफलन होता है उसे फल कहा जाता है वो रज्जुपहित तो चैतन्य बना वो प्रमा है उससे अब अनावृत जो रज्जु है जो रज्ज्वाकार वृत्ति से रज्जु विषयक आवरण दूर हुआ तो अनावृत रज्जु हुआ उसने वृत्ति ने तो रज्ज्वाकार वृत्ति ने रज्जु विषयक आवरण को दूर कर दिया आवरण है अज्ञान और उस वृत्ति स्थ जो रज्जु उपहित चैतन्य है उसने रज्जु को प्रकाशित किया वो जड़ होने से उसमें फल व्याप्ति है वो रज्जु उपहित चैतन्य वो बन जाता है फल और वृत्ति से आवरण भंग होता है जो वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति दो आते हैं ना? तो रज्जु उपहित चैतन्य का जो आभास जिसे चिदाभास कहते वृत्ति स्थ वो प्रतिफलन उससे जड़ होने के कारण रज्जु प्रकाशित हुई जिसके जिस विषय को वृत्ति से आ, अध्यस्त वस्तु का बाद होता है निवृत्ति होते का अर्थ है वो हो जाएगा अधिष्ठान तो अधिष्ठान अन्यत्र होता है जड़ इसलिए वहाँ पर फल व्याप्ति की भी आवश्यकता होती है और मूल में व्यावहारिक जो अध्यास होते हैं उसमें जड़ अधिष्ठान होने से फल व्याप्ति भी है और अनात्मा कार्यकरण संघात के अध्यास में स्रोत्रादि कलाप के अध्यास में अधिष्ठान है चेतन और चेतन विषयक अज्ञान की अधिष्ठानभूत अज्ञान की आवरण की निवृत्ति के लिए वृत्ति व्याप्ति है और वृत्ति चिदाभाष से वह अवभाषित इसलिए नहीं होगा कि वह स्वयं प्रकाश है इसलिए फल व्याप्ति नहीं है ये कहा जाता है तो इतना है कि वृत्ति का विषय ज्ञान का विषय अधिष्ठान बनता है तो शंका कर शिष्य के मन में यही आई कि अधिष्ठानत्व तो ब्रह्म में मानोगे तो अधिष्ठानत्व का व्यापक विषयत्व भी ब्रह्म में मानना पड़ेगा ये एक शंका हुई इस शंका का घट गट, घटो भाति का अर्थ है नहीं घट प्रकाशित हो रहा है का अर्थ है घटाकार वृत्तिस्थ चिदाभास से घट प्रकाशित हो रहा है उसमें भास मानता है ये विषयता मानी जाती है वह अनावृत जो जड़ पदार्थ हैं उसमें चिद व्याप्ति होने से अनावृत जो पदार्थ है ना उसमें चिद व्याप्ति होने से भास मानता आ जाती है वही विषयता है घटो में अनावृत घट होने से उसमें चिद व्याप्ति हुई उससे उसमें प्रकाश मानता आई प्रकाश इसलिए वहाँ घट प्रकाशित हो रहा है ये कह रहे है, हैं का अर्थ है वह अनावृत होने से वृत्ति जिस वृत्ति ने उसे अनावृत किया उस वृत्ति चीदा भाष से व्याप्त होने से जैसे जल जलाता है कहते हैं भाषमानता तो यद्यपि है आ, चेतन का धर्म लेकिन चेतन की सन्निधि में जड़ में भी भाषमानता आ जाती है जैसे तस्य भाषा सर्विदम इदम विभाति तो इसमें विभाति कहते हैं तो ईदम सर्वम उसका कर्ता बनता है ऐसे घटो भाती में घट ही करता है घटी ही भासमान हो रहा है लेकिन वह जड़ होने से उसमें स्वयं भासमानता नहीं है जल शीतल होने से स्वयं दहाकत्व तो नहीं है उसमें अग्नि के संपर्क से दाहकता है ऐसे जड़ पदार्थ में भाषमानता चेतन के संबंध से है संसर्ग से है जैसे सर्वमिदम विभाति में उसका कर्ता सर्व विभा शब्द से ग्राह्य शब्द से ग्राह्य वो अनात्म वर्ग है और आत्मा विभांत है तमे वो भानतम उसमें स्वयं भाष मानता है तो इस भास्मानता को दो प्रकार से ये करना पड़ेगा तो अयोधहती के तरह घटो भाती ये प्रयोग है तो ये कहा सर्पादी अध्यास अधिष्ठान रज्जुवत स्त्रोत्रादि अध्यास अधिष्ठान चैतन्यम स्रोत्र से स्रोत्र लक्षितम न तो कहते हैं ही शब्द के द्वारा अपेक्षित यदि शब्द का अध्याय करिए लक्षितम के पास यदि या चेत तो यदि स्रोत्र से इत्यादि वाक्य से स्रोत्रादि अध्यास का अधिष्ठान चैतन्य प्रतिपादित हैं स्रोत्रादि के अध्यास के अधिष्ठान के रूप में जैसे सर्पादि के अध्यास अधिष्ठान के रूप में रज्जु होती हैं तब तो कहते हैं रज्जु में अध्यास अधिष्ठानत्व तो होने से विषयत्व तो हैं जैसे ऐसे ही उस श्रोत्रादि के अध्यास अधिष्ठानभूत भूत चैतन्य में यानी ब्रह्म में भी विषयत्व तो मानना पड़ेगा विषयत्व तो प्रसंग प्रसंग या ने प्राप्ति विषयत्व की प्राप्ति हुई ये वेदांतियों के लिए अनिष्टापत्ति है इस प्रकार ब्रह्म के विषयत्व की आशंका शिष्य के मन में आई हुँ? हाँ आगे बताएंगे यहां पर कि ये आत्मा विषय नहीं बनेगा स्रोत्रादि का क्यों नहीं बनेगा यह सब बताया जाएगा लेकिन ये शंका मन में आई अधिष्ठानत्व को सुन करके तो कहते विषय तो प्रसंग यानी विषय तो प्राप्ति किसमें ब्रह्मणि ब्रह्म में, में विषयत्व तो की प्राप्ति की शंका हुई उस शंका का इति इतिशंका निवर्त इसी शंका का निराकरण करने के लिए यह वाक्य है ंडिका रूप इसलिए इसका अवतरण भाष्यकार भगवान इस प्रकार लिख रहे हैं कि यस्मात् रपी आत्मभूतम ब्रह्म यह अवतरण है तो यस्मात यानी जिस कारण से द्वितीय कंडिका के द्वारा द्वारादि के भी स्रोत्रादि के रूप में अधिष्ठान के रूप में अर्थात तो, आत्म आत्मा के रूप में यानी स्वरूप के रूप में ब्रह्म को कहा गया अध्यस्त का आत्मा यानि स्वरूप होता है अधिष्ठान स्रोत्र से स्रोत्रम इत्यादि वाक्य ने बताया कि स्रोत्रादि का अधिष्ठान ब्रह्म है अधिष्ठान है का अर्थ है स्वरूप है वास्तविक स्वरूप है सर्प का वास्तविक स्वरूप जैसे रस्सी हैं व्यवहारावस्था में ऐसे श्रोत्रादि का अधिष्ठान ब्रह्म है का अर्थ है श्रोत्रादि का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है ऐसा स्रोत्रोत्र इत्यादि से कहा गया जिस कारण से अतः इसी कारण से स्रोत्रादि की विषयता स्रोत्रादि के स्वरूपभूत ब्रह्म में नहीं रहेगी स्रोत्रादि का विषय ब्रह्म नहीं बनेगा क्यों वो स्रोत्रादि का स्वरूप है विषय बनने का अर्थ होता है स्रोत्रादि के व्यापार जन्य फल का आश्रय बनना तो स्रोत्रादि के व्यापार जन्य फल का आश्रय बनने का अर्थ है स्रोत्रादि के व्यापार से होने वाला जो ज्ञान उसका विषय बनना वो ब्रह्म नहीं बनेगा क्योंकि वो स्रोत्रादि का आत्मा है स्वरूप है तो जैसे स्रोत्रादि इंद्रिया स्वयं अपना विषय बनती है क्या नहीं बनेगी क्यों नहीं बनेगी इसलिए कि स्वयं में स्व की विषयता नहीं रहती वही विषय बने ऐसा नहीं होता तो श्रोत्रादि स्वरूप होने के कारण जैसे स्वयं के व्यापार से जन्य ज्ञान का विषय नहीं बनता है इंद्रिय इंद्रिय जन्य ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं अत इंद्रिय है। और उन इंद्रियों का जो आत्मा है स्वरूप है वह कैसे बनेगा इंद्रिय का विषय वह भी अतिय ही रहेगा शिष्य के मन में जो शंकाई जिस युक्ति के आधार पर वह युक्ति यानी अनुमान है ब्रह्मा विषय अधिष्ठानत्वात्ज्वादिवत यह शिष्य का अनुमान है इस अनुमान के आधार पर ब्रह्म में अधिष्ठान रूप व्याप्य को देख करके विषयत्व रूप व्यापक की आशंका की जा रही है और युक्ति के आधार पर की गई जो शंका है उसका उत्तर भी आचार्य युक्ति से ही दे रहे हैं युक्ति अने अनुमान तो आचार्य यहां पर एक अनुमान बता रहे हैं ब्रह्म न श्रोत्रादि विषय स्रोत्रादिस्वरूपत्वात स्रोत्रादिवत यह अनुमान है इस अनुमान को आचार्य स्तृतीय कंडिका के पूर्वार्ध से बता रहे हैं ब्रह्म पक्ष हैं दोनों अनुमान में और शिष्य के अनुमान में साध्य है विषयत्व स्त्रोत्रादि विषयत्व और आचार्य के अनुमान में भी पक्ष ब्रह्म हैं और साध्य हैं शिष्य के अनुमान में जो साध्य है उसका अभाव शिष्य के अनुमान में साध्य हैं स्रोत्रादि विषयत्व और उसका अभाव होगा स्रोत्रादि अविषय अविषयत्व तो ब्रह्मरूप पक्ष में आचार्य कह रहे हैं स्रोत्रादि अविषयता है स्रोत्रादि विषयता नहीं है शिष्य के अनुमान में हेतु है अधिष्ठानत्व और आचार्य के अनुमान में हेतु है स्रोत्रादि स्वरूपत्वाद और दृष्टांत शिष्य के अनुमान में रज्ज्वादि आचार्य के अनुमान में दृष्टांत होगा स्वयं स्रोत्रादि यह अनुमान होगा तो दो अनुमान हैं एक शिष्य का अनुमान है विषयत्व को ब्रह्म में सिद्ध करने के लिए उपस्थापित किया गया और आचार्य के द्वारा प्रदर्शित एक अनुमान है ब्रह्म में स्रोत्रादि विषयत्वाभाव बताने के लिए बताया गया तो ब्रह्मरूपी एक ही पक्ष में अधिष्ठान रूप हेतु से शिष्य विषय तो सिद्ध करना चाह रहा और उसी पक्ष में ब्रह्मरूप पक्ष में स्वरूपत्व हेतु से भाव सिद्ध करना चाह रहे हैं आचार्य तो निश्चित है कि ब्रह्मरूप एक ही पक्ष में या तो स्रोत्रादि विषयत्व रहेगा या तो विषयत्व विषयत्वाभाव रहेगा दोनों नहीं रह सकते परस्पर विरोधी तो मानना पड़ेगा इसमें से एक हेतु सदहेतु है दूसरा हेत्वाभाष है तो या तो शिष्य का हेतु हेत्वाभाष है या तो आचार्य के अनुमान में प्रयुक्त हेतु हेतु हेत्वाभास है दोनों भी सदहेतु नहीं हो सकते अब कौन सा कौन सा हेतु सदहेतु होगा कौन सा हेतु हेतु हेत्वाभाष होगा ऐसा प्रसंग आने पर अनुकूल तर्क देना पड़ता है तो शिष्य के अनुमान में शिष्य के पास अनुकूल तर्क नहीं है अनुकूल तर्क का दूसरा नाम है प्रयोजक हेतु हाँ। और अप्रयोजक कहा जाता है अनुकूल तर्क से रही हेतु एकतर पक्षपाति एकतर पक्षपाति युक्त विनिगमना कहा जाता है जब दो पक्ष हैं दो हेतु है सामने दो अनुमान उनमें से एक में असद अनुमानत्व एक में सद अनुमानत्व सिद्ध करना है उसके लिए फिर दो पक्ष में से किसी एक पक्ष में सत्यत्व दिखाने वाली युक्ति चाहिए उसे भी विनिगमना कहा जाता है उसे अनुकूल तर्क कहा जाता है तो वो अनुकूल तर्क जिसके पास होगा उसे प्रयोजक हेतु कहा जाएगा जो प्रयोजक हेतु होता है सदहेतु होता अनुकूल तर्क से युक्त हेतु होता विनिगमना से युक्त हेतु होता है, होता है। वो सदहेतु माना जाता है और अप्रयोजक हेतु कहा जाता है विनिगमना से रहित हेतु वो है हा, हाँ वो हो जाएगा सदोष हेतु हेत्वाभाष तो इसमें से ये बताया जा रहा है कि शिष्य के अनुमान में जो हेतु है वह अप्रयोजक हेतु है सदोष हेतु है हेतु हेत्वाभाष है तो पांच हेतु हेत्वाभाषों में से कौन सा हेतु हेत्वाभाष होगा तो उसके लिए कहा जाता है सत्प्रतिपक्ष नाम का हेतु हेत्वाभाष सत प्रतिपक्ष नाम का हेतु हेत्वाभाष है वो कहा जाता है जिस हेतु के साध्य को साध्याभाव को पक्ष में सिद्ध करने वाला हेत्वंतर विद्यमान हो उसे कहा जाता है सत्प्रतिपक्ष पक्षे साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम स सत्प्रतिपक्ष उसे सत्प्रतिपक्ष कहा जाता है तो ये सत्प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभाष हैं अधिष्ठानत्व हेतु सद प्रतिपक्ष नाम का हेतु आभास है और हैं हे है तो हेतु इस बात को बताने के लिए न त्र चुर्गछति न वागछती इत्यादि तृतीय कंडिका है इसलिए भाषकर भगवान ने कहा कि यस्मात् रपि स्रोत्रादि आत्मभूतम ब्रह्मा तो स्त्रोत्रादि का स्त्रोत्रादि है यानि अधिष्ठान है अधिष्ठान होने से स्वरूप हुआ स्रोत्रादि का कौन ब्रह्मा तो स्त्रोत्रादि ब्रह्मा स्त्रोत्रादि का स्वरूप है जिस कारण से अतः इसी कारण से स्त्रोत्रदि का विषय नहीं बनेगा स्वरूप होने से ये कहा जा रहा है और ये स्रोत्र से स्रोत्रम इत्यादि से स्रोत्रादि का अधिष्ठान बताने का अर्थ है कि स्रोत्रादि का वह स्वरूप है वास्तविक स्वरूप है उसे स्त्रोत्रादि शुर, का अधिष्ठान बताया का अर्थ है स्वरूप बताया है हा तो स्रोत्रादि का स्वरूप होने से स्त्रोत्रदि का विषय नहीं बनेगा किसी भी वस्तु का स्वरूप विषयक व्यापार नहीं होता वह अन्य विषयक होता है इसलिए स्त्रोत्रादि का स्वरूप स्त्रोत्रादि का प्रेरक ब्रह्म होने से वह स्त्रोत्रादि का विषय नहीं बनेगा रहेगा, इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय नहीं होगा रजवादि तो स्त्रोत्रादि का अधिष्ठान नहीं है इसलिए रजवादि स्रोत्रादि का स्वरूप नहीं माना जाएगा रजवादि को वो श्रोत्रादी जन्य ज्ञान का विषय बन सकता है जो सर्पादि अध्यास अधिष्ठान है रजवादि वे स्रोत्रादि के अध्यास का अधिष्ठान न होने से वो स्रोत्रादि का स्वरूप नहीं है इसलिए स्रोत्रादि विषयता रजवादि में आ सकती है लेकिन ब्रह्म तो स्रोत्रादि का स्वरूप होने से ब्रह्म में स्त्रोत्रादि विषयता नहीं आएगी ये कहना है आचार्य को इसलिए कहते हैं कि यस्मा स्त्रोत्रादि रपि स्रोत्रादि आत्मभूतम ब्रह्म आत्मभूतम यानी स्वरूप ब्रह्म स्त्रोत्रादि का स्रोत्रादि है का हैं का अर्थ है स्रोत्रादि का स्वरूप भूत है अध्यस्त का स्वरूप अधिष्ठान होता है तो स्वरूप होने से अतः का अर्थ है ब्रह्म स्त्रोत्रादि का स्वरूप होने से वह स्त्रोत्रादि का विषय नहीं बनेगा और रजवादि स्त्रोतरादि का स्वरूप न होने से विषय बन जाएंगे ये हो जाएगा तो अब मूल कंडिका का उच्चारण कर लें न त्र चक्षती नागती नो मनो मन नो नीजानीमो तद अन्यद एवत अथो इति यथेतुशिष्याद्दताथोता तत्र ये सर्वनाम है तस्मिन इति तत्र तस, तस्मिन इस सप्तिमत से त्रल प्रत्यय हो करके तत्र बना ये सर्वनाम होने से प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा प्रकृत है शिष्य ने जिसकी जिज्ञासा की है वो शिष्य का जिज्ञासे और आचार्य ने जिसे श्रोत्रादि का स्वरूप बताया है वह प्रथम कंडिका के द्वारा जिसके स्वरूप के विषय में जिज्ञासा है शिष्य की और आचार्य के द्वारा स्रोत्रादि के अधिष्ठान यानि स्वरूप के रूप में उक्त जो है स्रोत्र इत्यादि से उसका परामर्शक तत्र शब्द होगा उस आचार्य के द्वारा उक्त स्त्रोत्रादि के स्वरूपभूत ब्रह्म में ब्रह्म के विषय में चक्षुर नी ब्री तत्र यानी ब्रह्मी चक्ष न ग्छे तो चक, चक्षु ब्रह्म में नहीं जाता है का अर्थ है ब्रह्म को विषय नहीं करता है चक्षु इंद्रियजन्य ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं बनता है ये तत् चक्षुर् गति का अर्थ है कि चक्षु इंद्रिय ब्रह्म को विषय नहीं बनाता चक्षु इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं बनता चाकुष प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता ब्रह्मा। ब्रह्म में चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्व का निषेध किया जा रहा है इंद्रिय विषयत्व की शंका शिष्य ने की है ना उनमें से इंद्रिय विशेष जो चक्षु इंद्रिय है उसकी विषयता का निषेध करने वाला ये वाक्य हुआ ब्रह्म चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा एक एक इंद्रिय की विषयता का निषेध करेंगे तो इंद्रिय समस्त इंद्रियों के फिर एक एक करके समस्त इंद्रियों की विषयता का अभाव ब्रह्म में सिद्ध होगा तो पूर्व पक्ष यानी पूर्व का शिष्य शिष्य यहाँ तो वाद है ना वादात्मक कथा है तत्व निर्धारण के लिए गुरु शिष्य का संवाद रूप ये ग्रंथ है तो शिष्य के द्वारा जो आशंका की गई है उसका निराकरण होगा किसी भी इंद्रिय की विषयता ब्रह्म में नहीं है ये बताएंगे तो इसलिए उनमें से चक्षुन्द्रिय विषयता का निषेध करने के लिए प्रथम वाक्य है न तत्र चक्षुरग क्षेत्री यानी चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्व नहीं है ब्रह्म में ये कहा गया ब्रह्म को पक्ष बना दिया और ये साध्य बताया जा रहा है ब्रह्म न चक्षुर चक, चक्ष इंद्रिय विषय चक्षु स्वरूपत्वात चक्षुवत ऐसे लगा दीजिए क्योंकि चक्षु तो उसी में अध्यस्तः है ना ब्रह्म में चक्षु का स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास आत्मा में है आत्मा है ब्रह्म और आत्मा का चक्षु के साथ केवल संसर्ग अध्यास है स्वरूप अध्यास नहीं है और वो जो आत्मा है चक्षु के अध्यास का अधिष्ठान वो अध्यस्त तो चक्षु का आत्मा हो जाएगा स्वरूप होगा वास्तविक और सो स्वस्वरूप में किसी भी वस्तु का व्यापार नहीं होता सो विषय विषयक इसलिए यहां पर यह कहा गया कि ब्रह्मा ब्रह्म चक्षुरेन्द्रिय चक्षु अविषय चक्षुस्वरूपत्वात्थ चक्षुअ भिन्न है चक्षु और उसका जो अधिष्ठान इनमें कल्पित भेद है अधिष्ठान और अध्यस्त का कल्पित भेद होता है कि नहीं इसी कल्पित भेद को लेकर के दृष्टांत अष्टांत भाव हो जाएगा दृष्टांत अष्टांत भाव हो जाएगा कल्पित भेद को लेकर के नहीं तो अध्यस्त अधिष्ठान भाव संबंध ही कैसे बनेगा तो चक्षु इंद्रिय जन्य ज्ञान की विषयता ब्रह्म में नहीं है ये यहां पर बताया गया क्यों तो वो स्रोत चक्षु का चक्षु होने से चक्षु से चक्षु इस वाक्य ने बताया ना पूर्व में। चक्षु का चक्षु एक अर्थ है चक्षु का आत्मभूत है स्वरूप भूत है, है वास्तविक दृष्टि से और यहां पर चक्षु इंद्रिय उपलक्षण है समस्त बाह्य इंद्रियों का तो चक्षुंद्रिय की विशेषता नहीं है का अर्थ है बाह्य बाकी जो ज्ञान इंद्रियां है चार अनुक्त यहाँ पर उनकी भी अविषयता हैं है और चक्षुंद्रिय का जैसे अविषय है ऐसे श्रोत्र घ्राण और रसन का भी अविषय ही है विषय नहीं है ये यहां पर बताया जा रहा चक्षु को उपलक्षण मान करके श्रुति ने बाह्य ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय अविषय ब्रह्म है ये बताया आगे कहा जा रहा है कर्मेंद्रिय का भी अविषय ब्रह्म है न तत्र वाग्छती तत्र का अन्वय यहाँ भी लिया प्रथम वाक्य में तत्र शब्द न उसकी अनुवृत्ति आएगी और अर्थ निकलेगा कि चक्षु इंद्रिय से उपलक्षित ज्ञा इंद्रियों की अविषयता जैसे ब्रह्म में है ऐसे वाग इंद्रिय से उपलक्षित समस्त कर, कर्मेन्द्रियों का भी वह अविषय ही है विषय नहीं है जैसे मुंडक उपनिषद में आता है यद अदृश्यम अग्राह्यम अदृश्यम का अर्थ है ज्ञानेन्द्रिय अविषय अग्राह्यम का अर्थ है कर्मेन्द्रिय अभिषय ऐसे यहां पर भी बताया जा रहा है न तत्र गति से बाह्य ज्ञानेन्द्रिय अभिषय न वाग्गछति से बाह्य कर्मेन्द्रिय अभिषय ये बता तो यद्यपि जैसे चक्षुन्द्रिय और स्रोत्र इंद्रिय की लोक में प्रसिद्धि है कि वे अपने विषय में जाते हैं ऐसे वाक तो अपने विषय में जाता हो ऐसी प्रसिद्धि तो नहीं है तो यहां जब वाघ इंद्रिय जाता ही नहीं है तो वाक न गच्छेती ये जो निषेध है वो अप्राप्त प्रतिषेध माना जाएगा इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए भस्कर भगवान बताएंगे कि न वाग्य क्षेत्री का अर्थ है व्यवहार में माना जाता है वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चार्यमान जो शब्द है वह जिस अर्थ का प्रकाशक बन जाता है वाग इंद्रिय के द्वारा वक्ता के उच्चार्यमान शब्द श्रोता सुनता है और श्रोता के द्वारा श्रोत शब्द श्रोत अपने अर्थ का ज्ञान श्रोता को करता है करता है न कराता है तो ये जो वक्ता के वाग इन्द्रिय के द्वारा उच्चार्यमान शब्द अपने अर्थ का प्रकाशक बन जाए श्रोता के बुद्धि में तो माना जाता है कि वहाँ वाग इंद्रिय तथा शब्द उस विषय में गया ऐसा लोक में व्यवहार होता है गए का अर्थ है विषय बनाया उस अर्थ को हाँ यही बताया जा रहा है तो न वाग्गच्छति का अर्थ है कि शब्द का विषय वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चार्यमान शब्द का विषय ब्रह्म नहीं बनता है ये तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चार्यमान शब्द अपने अर्थ का प्रकाशक शक्ति संबंध से उन अर्थों का प्रकाशक बन जाता है जिन अर्थों में शब्द का प्रवृत्ति निमित्त होता है शब्द का प्रवृत्ति निमित्त होता है जाति क्रिया गुण संबंध इन चार में से कोई न कोई विशेष जिनमें रहेगा उन्हें कहा जाता है वाक का विषय और ब्रह्म में जाति नहीं है क्रिया नहीं है गुण भी नहीं है और संबंध भी नहीं है जिसे वाचम कहा गया है, है, वाक का जो ब्रह्म है। उस ब्रह्म उस में जाति क्रिया गुण संबंध रूप शब्द का प्रवृत्ति निमित्त न होने से वाघ इंद्रिय के द्वारा उच्चार्यमान शब्द वह जिस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के प्रकाशक बनता है उस प्रवृत्ति निमित्त का अभाव ब्रह्म में होने से ब्रह्म का शक्ति संबंध से प्रकाशक नहीं बनेगा अपना अभिधेय नहीं बना पाएगा शक्यार्थ नहीं बना पाएगा ब्रह्म को यह न तत्र वागत क्षेत्र से बताया जा रहा है तो बाह्य ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय की अविषयता ब्रह्म में बताई गई न तत्र चक्षुर्गच्छेति न वाघेती से तो कहा भले ही बाह्य इंद्रिय का विषय न हो अंतकरण का विषय तो बनेगा जैसे सुख दुख आदि हैं वैशेषिक कहते हैं आत्मा के गुण हैं और वे मानस प्रत्यक्ष के विषय बनते हैं इच्छा सुख दुख आदि ऐसे मन है अंतर इंद्रिय अंतकरण उसे कहते हैं और उससे प्रत्यक्ष हो जाएगा आत्मा का मानस प्रत्यक्ष सुखादि के तरह मन का विषय बनेगा ऐसा यदि शिष्य कहे तो आचार्य कहते हैं कि नो मनो तत्र गति तत्र पद की अनुवृत्ति ले आना कि तत्र मनो न मनो नो गति कि ब्रह्मणी मनो न गच्छती का अर्थ है मन भी स्वतंत्र रूप से बिना ब्रह्म के लक्षक वेद वाक्य के खाली मन से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता मानस प्रत्यक्ष वैसा इसलिए श्रुति कहते हैं ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन मनसा मनुते यहां पर कहा जाएगा कि मन उसको विषय नहीं बनाता इसलिए अन्य उपनिषदों में कहा गया उसे अचिंत्य अनुप्रमाणत वो अचिंत्य हैं का मतलब केवल स्वतंत्र मन का अविषय है वेद को छोड़कर के कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो और वह ब्रह्म को अपनी बुद्धि मात्र से वेद निरपेक्ष बुद्धि मात्र से जानना चाहेगा तो नहीं जाना जाता हा अतर्क्यम अनुप्रमाणत ये श्रुति कहती है तो इसलिए वो मन का अविषय है यहां पर ये कहा गया क्योंकि मन भी तो उसी में अध्यस्त है अध्यस्त होने से यह मन का भी स्वरूप हुआ और स्वरूप में व्यापार इंद्रिय का नहीं होगा तो इस प्रकार इंद्रिय मात्र का बाह्य इंद्रिय तथा तो मन का अविषय ब्रह्म है क्योंकि बाह्य इंद्रिय सहित तो मन उसी ब्रह्म में अध्यस्त है स्रोत्र से स्रोत्र इत्यादि वाक्य से ये कहा गया है मनोसो मनो यदि मन का भी अधिष्ठान बता रहा है न हाँ, हाँ, तो शास्त्र और आचार्य के उपदेश से आहित संस्कार से संस्कारित मन वो है तत्वसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मी त्याकार चरम रूप मन को भी मन का परिणाम होने से मन कहलाता है उसका वो विषय है मन से व अनुद्रष्टव्यम का अर्थ है शास्त्र आचार्य के उपदेश से संस्कृत मन वो संस्कृत मन होगा चरम वृत्ति रूप मन और उससे अनुद्रष्टव्य है का अर्थ है वो उस वृत्ति का विषय बनता है और वृत्ति विषयता उसमें है और उससे फिर आभाना आवरण रूप अज्ञान का भंग होता है आवरण का और फिर स्वयं प्रकाश वृत्ति है वृत्ति व्याप्ति है आवरण निवृत्ति के लिए फल व्याप्ति नहीं है तो न मनो तत्र नो गति मन तत्र नो गति एक बताया गया अब न न विजानिमा इत्यादि वाक्य का विचार है इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे